मन शुद्धि का लक्षण कुछ लोग पूछते हैं कि मन शुद्धि का क्या लक्षण है सबने देखा है कि बरसात की नदी है उसी नदी को आप कार्तिक में भी देखते हैं पानी दोनों में बह रहा है पर बरसात की नदी इस किनारे को तोड़ती है उस किनारे को भी तोड़ती है पहला लक्षण उसका यह है जल में मिट्टी मिली हुई है जल पीने की इच्छा नहीं होती कभी कभी तो पूर्वक भले ही डुबकी लगा दो नहाने की इच्छा नहीं होती उसमें कांटे बहते हैं कुछ बहते हैं लकड़ी बहती जाती है उसमें पैर रखने के में बड़ा भारी खतरा रहता है ज़रा सा हम असावधान हो गए तो पता नहीं कहाँ फेंक दें ठीक इसी प्रकार पशु ज्ञान और पशुकर्म से प्रवित, से प्रवृत्त होने वाला हमारा जो मन है यह मन रूपी नदी संसारा संसाराभिमुख बह रही है उसकी बरसात की नदी के समान दशा होती है उसमें भी दो किनारे हैं एक लोक और एक वेद शास्त्र की मर्यादा को वह मनरूपी नदी तोड़ती है और लोकरूपी मर्यादाओं को भी तोड़ती है इन दोनों मर्यादाओं को तोड़ते हुए वह मनरूपी नदी बहती है उसमें बड़े गंदे काम क्रोध राग द्वेश इत्यादि से मिले हुए विचार आते हैं मन की शुद्धता गायब हो जाती है उसमें खतरा हो जाता है आप उस मन का अनुगमन किए तो पता नहीं किस गड्ढे में ले जाकर वह फेंक दे, जहाँ से उबरना जीवन भर मुश्किल हो जाए पर यही बात का यही आपका मन जब आप धर्म पर आरूढ़ हो जाते हैं सत्संग को धारित करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे कार्तिक की नदी के समान हो जाएगा वह लोग की मर्यादा और वेद की मर्यादा के बीच में बहेगा लौकिक मर्यादा जो पिता माता दी हैं उस मर्यादा को नहीं तोड़ेगा और शास्त्र की मर्यादा को भी नहीं तोड़ेगा पहला लक्षण यह आएगा कि मर्यादा नहीं तोड़ेगा दूसरा लक्षण सत्संग कर आवे मंदिर में दर्शन करावे यज्ञ करे दान करे ऐसा मनोराज्य होगा अपने अंदर प्रेम दया विलक्षण मर्यादा उत्पन्न होगी ऐसा जो मन है वह खतरनाक नहीं होगा आपका मन ऐसा होगा जैसे कार्तिक की नदी के किनारे सब लोग बैठना पानी पीना स्नान करके आनंद लेना चाहते हैं सब आपसे दो बात सुनना चाहेंगे आपसे प्रेरणा लेना चाहेंगे आपसे दो बात सुनकर उसका हृदय भाव से भर जाएगा जब इस प्रकार मन हो जाएगा तो आपके पास बैठकर कर बहुत लोगों को शांति मिलेगी यह मन रूपी धारा है संस्कार मन का ही करना है आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है महापुरुषों की चरण धूली से मन संस्कारित होता है यह बात भरत रहुगण संवाद से स्पष्ट होता है रहुगण पूछते हैं कि यह आत्मा महापुरुषों के चरणों की धूलि में लौटने से कैसे मिलता है वह तत्व क्या है महापुरुषों के पास कौन सा जादू है कौन सी भभूति है जिस भभूति से हमारा अज्ञान नष्ट होता है इसके उत्तर में कहा गया कि जगत में तुम रहते हो जगत में व्यवहार करते हो तो जगत के संस्कार चित्त में बैठते रहते हैं ग्राम्य कथा सुनते सुनते चित्त ग्राम्य कथा से भर जाता है पर संत के पास जब बैठते हो तो ग्राम्य कथा का विघात होता है बस यही अंतर है जो जगत के संस्कार आपके अंदर चौबीस घंटे भरे रहते हैं उनको दूर करने के लिए आपके पास साधन है संत चरणों में बैठ जाना वहाँ का वातावरण वहाँ का शब्द वहाँ की ये सारी बातें मलिन संस्कारों को साफ करके आपके चित्त को शुद्ध कर देता है जब तक शुद्ध चित्त नहीं होता तब तक आपके अंदर विवेक उत्पन्न नहीं होता है इसीलिए शुद्ध चित्त के लिए बहुत बड़ा साधन है महत्पादर जो भी महापुरुषों के चरणों में अपनी अहमता को समर्पित करना यह बहुत ही रहस्यात्मक है चाहे वह सगुण ब्रह्म हो चाहे निर्गुण ब्रह्म हो चाहे साकार ब्रह्म हो चाहे निराकार ब्रह्म हो यह एक ऐसा साधन है कि इस साधन के बिना आपको न साकार प्राप्त हो सकता है न निराकार दोनों की पद्धति में भेद है पर एक ऐसी बात है जिसके बिना साकार भी प्राप्त नहीं होता और निराकार भी प्राप्त नहीं होता तत्व प्रतिष्ठा नहीं होती और भगवत दर्शन भी नहीं होता